संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व ग्रहण और मनुष्यों का वर्णन तथा अयोग्य दान और अन्न ग्रहण करने का प्रयास चित्र युधिष्टि ने पूछा पितामह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शुद्र को किन किन मनुष्यों का अन्न ग्रहण करना चाहिए विष्णु जी ने कहा बेटा ब्राह्मण को ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य के यहाँ अन्न ग्रहण करना चाहिए शुद्र का अन्न उनके लिए निषिद्ध है इसी प्रकार क्षत्रिय को ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य के घर भोजन करना चाहिए किंतु भक्षा भक्ष का विचार न करके सब कुछ खाने वाले और शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाले शूद्रों का अन्न उनके लिए भी त्याज्य है वैश्यों में भी जो नित्य अग्निहोत्र करने वाले पवित्रता से रहने वाले और चातुर्माश व्रत का पालन करने वाले हैं उन्ही का अन्न ब्राह्मण और क्षत्रियों के ग्रहण करने योग्य है दोजी जिस को अन्य खाता है वह समस्त पृथ्वी और संपूर्ण मनुष्यों के मल का ही पान और भोजन करता है शुद्र की सेवा में रहने वाला ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य भी नरक की यातना भोगता है ब्राह्मण को वेदों के स्वाध्याय और मनुष्यों के कल्याणकारी कार्य में संलग्न रहना चाहिए क्षत्रिय को सबकी रक्षा करनी चाहिए और वैश्य को प्रजा के शरीर की पुष्टि के लिए कृषि और गोरक्षा आदि कार्य करने चाहिए यही उनके लिए धर्म बताया गया है कृषि गोरक्षा और व्यापार ये वैश्य के अपने कर्म हैं। इनके प्रति उसे घृणा नहीं करनी चाहिए जो अपने वर्ण के लिए विहित कर्म का परित्याग करके शुद्ध का काम अपनाता है वह शुद्र ही मानने योग्य है उनका अन्न कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए जो ब्राह्मण चिकित्सा करने वाले शस्त्र बेच जीविका चलाने वाले ग्रामाध्यक्ष पुरोहित वर्षफल बताने वाली ज्योतिषी और वेद शास्त्र के अतिरिक्त व्यर्थ की पुस्तकें पढ़ने वाले हैं वे सब शुद्र के ही समान है जो लज्जा का प्रत्याग करके शुद्ध के समान कर्म करने वाले इन ब्राह्मणों का अन्न खाता है वह भक्ष अभक्ष भक्षण का पाप करके घोर आपत्ति में पड़ता है उसका कुल वीर और तेज नष्ट हो जाता है तथा वह धर्म कर्म से हीन होकर कुत्ते की भांति त्रय्य योनि को प्राप्त होता है चिकित्सा करने वाले का अन्न विष्ठा अन्न मूत्र और कारीगर का अन्न रक्त के समान माना गया है विद्या बेचकर जीविका चलाने वाले पुरुष का अन्न भी के ही समान है अतः साधु पुरुष को उसका परित्याग कर देना चाहिए जो कलंकित मनुष्य का अन्न ग्रहण करता है उसे रक्त का सरोवर कहते हैं चुगलखोर का अन्न भोजन करना ब्रह्म हत्या के समान माना गया है और हेलना और अनादर पूर्वक मिले हुए अन्न को कदापि नहीं ग्रहण करना चाहिए जो ब्राह्मण ऐसे अन्न का भोजन करता है, वह रोगी होता है और उसके कुल का भी हो जाता है। नगर रक्षक का अन्न खाने वाला चांडाल होता है गोहत्या करने वाले ब्रह्मघाती शराबी और गुरुपत्नी मनुष्यों के यहाँ भोजन करने वाला ब्राह्मण राक्षस कुल में जन्म लेता है धरोहर हड़पने वाले कृतघ्न तथा नपुंसक का अन्न खाने से भीलों के घर में जन्म लेना पड़ता है जो जिसका युधिष्ठिर नहीं खाने योग्य और जिसका खाने योग्य है पितामह प्राय ब्राह्मणों को ही हव्य और कव्य का प्रतिग्रह लेना पड़ता है और उन्हें नाना प्रकार के अन्न ग्रहण करने का अवसर आता है ऐसी दशा में उन्हें जो पाप लगते हैं उनका क्या प्राय है यह बताने की कृपा कीजिए विष्णु जी ने कहा राजन महात्मा ब्राह्मणों को प्रतिग्रह लेने और भोजन करने के पाप से जिस प्रकार छुटकारा मिलता है वह में बता रहा हूं। सुनो ब्राह्मण यदि घी का दान ले तो गायत्री मंत्र पढ़कर अग्नि में समिधा की आहुति करे तिल का दान लेने पर भी यही प्रायश्चित करना चाहिए शहद और नमक का धान लेने पर उस समय से लेकर सूर्योदय तक खड़े रहने से ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है सुवर्ण का दान लेकर गायत्री का जप करने और खुले तौर पर काला लोहा धारण करने से उसके दोष से छुटकारा मिलता है धन वस्त्र अन्न खीर और ईख के रस का दान ग्रहण करने पर भी सुवर्ण दान के समान ही प्रायश्चित करे गन्ना तेल और कुशों का प्रतिग्रह स्वीकार करने पर त्रिकाल स्नान करना चाहिए धान फूल फल जल पुआ जौ की लपसी और दही दूध का दान लेने पर तथा श्राद्ध में जूता और छाता ग्रहण करने पर सौ बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए इससे ग्रहण के समय अथवा उसे जन, जनना सोच लगा हो उसके लिए हुए उसके दिए हुए खेत का दान स्वीकार करने पर तीन रात उपवास करने से उसके दोष से छुटकारा मिलता है जो ब्राह्मण कृष्ण पक्ष में किए हुए पितृ श्राद्ध का अन्न भोजन करता है वह एक दिन और एक रात व्यतीत होने पर शुद्ध होता है ब्राह्मण जिस दिन भोजन करे उस दिन संध्या गायत्री जप और दोबारा भोजन त्याग दे इससे उसकी शुद्धि होती है इसीलिए अपराह काल में पितरों को श्राद्ध का विधान किया गया है जिससे सवेरे की संधोपासना हो जाए और शाम को पुनः भोजन की आवश्यकता ही न पड़े ब्राह्मणों को एक दिन पहले श्राद्ध का निमंत्रण की मृत्यु मरना शौच के तीसरे दिन अन्न ग्रहण करने वाला ब्राह्मण बारह दिनों तक त्रिकाल स्नान करने से शुद्ध होता है बारह दिन स्नान का नियम पूरा करके तेरहवें दिन व विशेष रूप से स्नान आदि के द्वारा पवित्र हो ब्राह्मणों को हविष्य भोजन करावे तब उसके पाप से मुक्त हो सकता है जो मनुष्य किसी के यहाँ मरणा शौच में दस दिन तक अन्न खाता है उसे गायत्री मंत्र रेवत शाम कुष्मांड, अनुवाग और अघमर्षण का जप करना चाहिए ये ही उक्त पाप के प्रायश्चित है इसी प्रकार जो मरणा शौच वाले घर में लगातार तीन रात भोजन करता है वह ब्राह्मण सात दिनों तक त्रिकाल स्नान करने से शुद्ध होता है यह प्रायश्चित करने के बाद ही उसे सिद्धि मिलती और सिर पर आने वाली भारी विपत्ति टलती है जो ब्राह्मण शुद्ध के साथ एक पात्र में भोजन कर लेता है उसके लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं है यदि ब्राह्मण वैश्य के साथ एक पात्र में भोजन कर ले तो वह तीन रात तक व्रत करने पर उसके पाप से मुक्त होता है क्षत्रिय के साथ एक पात्र में भोजन करने वाला ब्राह्मण वस्त्र सहित स्नान करने से शुद्ध होता है ब्राह्मण का तेज उसके साथ भोजन करने वाले शुद्र के कुल का वैश्य के पशु और बांधवों का तथा छत्री की लक्ष्मी का नाश कर डालता है इसके लिए प्रायश्चित और शांति होम करना चाहिए गायत्री रेवत शाम पवित्रृष्ठि कुष्मांड, अनुवाक और अघमर्षण मंत्र का जब भी आवश्यक है इससे पाप की निवृत्ति होती है किसी का जूठा अथवा उसके साथ एक बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए प्रायश्चित करने के अनंतर गोरोचन दुर्भा और हल्दी आदि मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करना चाहिए